संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व भीम द्वारा दुशासन का का का रक्तपान और उसका वध वध द्वारा चित्रसेन तथा भीम संजय कहते हैं महाराज, जब यह भयंकर संग्राम चल रहा था उसी समय राजा दुर्योधन का छोटा भाई आपका पुत्र दुशासन निर्भय हो बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ आया उसे देखते ही भीम भी दौड़े और जिस प्रकार रूरू मृग पर सिंह आक्रमण करता है वैसे ही वे उसके टिकट जा पहुंच गई फिर तो और इंद्र के समान क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे इसी बीच में से ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए दो छोरों से आपके पुत्र के धनुष और ध्वजा को काट डाला एक बार में उसके ललाट में घाव किया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया तब दुशासन ने भी दू, दूसरा धनुष उठाकर भीम को बारह बाणों से बिंद डाला और स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर की झड़ी लगा दी इसके बाद दुशासन ने भीमसेन पर एक भयंकर बाढ़ चलाया जो उनके अंगों को छेद डालने में समर्थ और भद्र के समान असह्य था उससे भीमसेन का शरीर छिड़ गया वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन की तरह बाहे फैलाकर रथ पर लुढ़क गए थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वे पुनः सिंह के समान दहाड़ने लगे उस समय तुमल युद्ध करते हुए दुशासन ने ऐसा पराक्रम दिखाया जो दूसरों से होना कठिन था उसने एक बाढ़ से भीम से साठ बाणों से उनके साथी को भी बिंद डाला इसके बाद अच्छे अच्छे बाणों से वह भीम को घायल करने लगा तब भीम ने क्रोध में भरकर आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति चलाई उसे सहसा अपने ऊपर आती देख आपके पुत्र ने दस बाणों से काट डाला उसके इस दुष्कर कर्म को देख सभी सैनिक भर कर बबूला होकर कहने लगे दुशासन आज तूने तो मुझे बहुत घायल किया किन्तु अब तू भी मेरी गधा का आघात सहन कर यो कहकर उन्होंने दुशासन का वध करने के लिए अपनी भयकर गधा हाथ में ली और फिर कहा दुरात्मन आज संग्राम में मैं तेरा रक्त पान करूंगा भीम के ऐसा कहते ही दुशासन ने उनके ऊपर एक भयंकर शक्ति चलाई इधर से भीम भी अपनी भयानक गधा घुमाकर फेंकी वह गदा दुशासन की शक्ति को टूक टूक करती हुई उसके मस्तक में जा लगी गदा के आघात से दुशासन का रथ दस धनुष पीछे खट गया उसके शरीर पर भी बहुत सख्त चोट पहुंची थी कवच टूट गया आभूषण और हार बिखर गए कपड़े फट गए तथा वह अत्यंत वेदना से व्याकुल छटपटाने लगा और कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा इतना ही नहीं उस गधा से दुशासन के घोड़े मारे गए और उसके रथ की भी धज्जिया उड़ गई दुशासन को इस अवस्था में देख पांडव और पांचाल योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे इस प्रकार आपके पुत्र को गिरा भीम से नर्ष में भर गए और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगी वह भैर नाथ सुनकर आसपास खड़े हुए युद्धा होकर गिर पड़े। उस समय भीमसेन को पिछली बातें याद हो आई, देवी द्रोपदी रजस्वला थी उसने कोई अपराध भी नहीं किया था तो भी उसके केस खींचे गए और भरी सभा में वस्त्र उतारा गया इसके साथ ही कौरवों द्वारा दिए हुए और भी बहुत से दुखों को स्मरण करके क्रोध से जल उठे तथा वहां खड़े हुए कर्ण दुर्योधन कृपाचार्य अश्वस्थामा और कृतमर्मा से कहने लगे योद्धाओं मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता हूं। तुम सब लोग मिलकर उसे बचा सको तो बचाओ यो कहकर भीमसेन रथ से कूद पड़े और दुशासन को मार डालने की इच्छा से दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचे फिर सिंह जैसे बहुत बड़े हाथी को दबोच लेता है उसी प्रकार उन्होंने कर्ण और दुर्योधन के सामने ही दुशासन को धर दबाया। इसके बाद उसकी और कर, देखते रहा था। अब उसकी ओर देख भीम सेन बोले दुशासन याद है न वह दिन जबकि तू ने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भर कर मुझे बैल कहा था दुरात्मन राजतु यज्ञ में से से पवित्र हुए महारानी द्रोपदी के केसों को तूने किस हाथ खींचा था बता आज तुझसे इसका उत्तर चाहता है का भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा उस समय उसकी त्योरी बदल गई वह क्रोध से जल उठा और बड़े आवेश में आकर बोला यह है वह हाथ जो हाथी के सुंड दंड के समान बलिष्ठ है जिसने सहस्त्रों गो का दान तथा कितने ही वीरों का किया द्रौपदी प्रधान प्रधान हाँ के थे। दुशासन की यह गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी बाह पकड़कर बड़े जोर से दहाड़ने लगे फिर संपूर्ण योद्धाओं को सुना कर बोले मैं दुशासन की महाबली भीम ने क्रोध में भर कर उसकी बाह उखाड़ ली दुशासन की वह भूजा भद्र के समान कठोर थी भीमसेन उसी से सब वीरों के सामने उसको पीटने लगे इसके बाद दुशासन की छाती फाड़ कर वे उसका गरम गरम रक्त पीने लगे तदनंतर उन्होंने तलवार उठाई और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाने के लिए भीम ने दुशासन का गरम गरम रक्त पान किया वे उसका स्वाद लेकर कहने लगे मैंने माता को दूध का शहद और घी का तथा दिव्य रस का भी आस्वादन किया है दूध और दही से बिलोय हुए ताजे मक्खन का भी स्वाद लिया है इनके अलावे भी संसार में बहुत से पान करने योग्य पदार्थ हैं। से के समान है परंतु मेरे उसके रक्त का आस्वादन करने और अत्यंत हर्ष से भरकर उछलने कूदने लगते थे उस समय जिन्होंने उनकी ओर देखा वे भय से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े जो घबराए नहीं उनके हाथियों से भी हथियार तो गिर ही पड़ा कितने ही भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगे रक्त पीते समय उनका रूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था उस समय बहुत सी योद्धा हो भयभीत होकर अरे यह मनुष्य नहीं राक्षस है ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे चित्रसेन को भागते देख युधाव ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए साग मार मार कर उसे बिंद डाला चित्रसेन ने भी को को को तीन और और उसके साथी छह मारे। तब ने कान तक खींचकर एक तीखा बाण चलाया चित्रसेन का मस्तक से धर से अलग कर दिया। अपने भाई के मरने से कर्ण क्रोध में भर गया और अपनी पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा उस समय अत्यंत तेजस्वी नकुल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया इधर भीमसेन दुशासन के रक्त को अपनी अंजलि में लेकर विकट गर्जना करते हुए सब वीरों को सुनाकर बोले नीच दुशासन देख मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ अब फिर आनंद में भरा हुआ तू मुझे बैल बैल कहकर तो सही उस दिन कौरव सभा में जो लोग मुझे बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठते थे उन सब को आज बारंबार बैल बनाता हुआ मैं स्वयं नाचता ना हूँ मुझे विष खिलाकर नदी में डाल दिया गया जहा काले सापो ने डसा फिर हम लोगों को लाक्षा गृह में जलाने का हुआ षडयंत्रणों तो की मार सहनी पड़ती है और घर में भी कभी सुख नहीं मिला राजा विराट के भवन में जो क्लेस भोगना पड़ा सो तो अलग है शकुने दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो कष्ट सहने पड़े उन सब का मूल कारण तू ही था यो कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन श्री और अर्जुन के पास गए उस समय उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था वे मुस्कुराते हुए बोले वीरों मैंने युद्ध से दुशासन के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर दिया अब इस यज्ञ में दुर्योधन रूपी यज्ञ पशु का वध करके दूसरी आहूति डालूंगा और इन कौरों की आंखों के सामने ही जब उस दुरात्मा का सिर पैरों से ठुकर ठुकरात कर कुचल डालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी ऐसा कर कर वे गरदने लगे